ूर्णमदूर्णमुच्छते पूर्ण पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य धिष्ठितर्मते वेरशिस्तम मे मा प्रहासि धनी राधी संदा रिदं वजिष वजिष सद्क्ता अबत मबु वक्ता ओम शांत शां शांद शंकरम शंकरचार्य केशवम पारायण शुद्रभा श्रद वंदे भगवर मूर्ति वेद आया दक्षिणा मूर्त नम ओ शांत शांति ऋग्वेदी आशद आरम्भ होता है ऋग्वेद अंतर्गत दो प्रमुख बड़े ब्राह्मण है एक का नाम ऐस्त्र ब्राह्मण दूसरे का नाम कौशिक की ब्राह्मण ऋग्वेद का यही प्रमुख दो ब्राह्मण भाग है उनमें से आई ब्राह्मण 40 अध्यायों उन चालीस अध्यायों को विभक्त कर दिया आठ भागों में प्रत्येक भाग का नाम पंचिका अष्ट पंचिकों पे चतुर्विंशत अध्याय कहा जाता है आठ पंचिकाओं में विभक्त चालीस अध्यायों का ये अत ब्राह्मण है उनमें से भी ऐत्री आरण्य एक एक विभाजन को हो गया आठ भाग कर दूसरे ढंग विभाजन किया चार भाग से मंत्र ब्राह्मण संहिता आरण्य हम मंत्र ब्राह्मण आरण्य का और संहिता अथवा मंत्र ब्राह्मण अरण्य को उपनिषद करके टुकड़ा कर देते चार भागों उसमें से अठारह अध्यायों को उन्होंने में रखा 40 में से 18 अध्यायों को आरण्यक में रख दिया गया और ज्यादातर माना गया है कि मंत्र भाग ब्रह्मचारियों से अध्ययन किया जाता है ब्राह्मण भाग गृहस्थों से आरण्यक भाग वान से और आरण्यक हो या ब्राह्मण भाग में हो जोन में विद्यमान जो परिषद अंश है उसको सन्यासी एक सामान्य मान्यता है वैसे तो वेदून रुपये मंत्र ब्राह्मण और वेदना आपसूत्र ने स्पष्ट ही कहा है और जर्मनी आदिओं ने भी ये बात को सिद्ध किया है तेईस आरण्य के अंतर्गत भी जो तो चौथा पांच और आठवां अध्याय जो अठारह अध्याय जो आरण्यक में घुसा दिया गया उसमें से चौथा पांचवा और छठ इन तीन अध्यायों अठारह में से इन तीन चार पांच और छह इन अध्यायों को ही हीषद नाम से व्यवहार नाम से व्यवहार किया गया है अब इस आद में भी कई विलक्षण बातें हैं कि भाई ये से क्यों हुआ इसके दृष्टा है महिदास उनका नाम था महिदास के कई पत्निया थी उनमें से एक पत्नी का नाम हुआ इतरा इतरा उसका नाम रख दिया गया था इतरा दूसरी इतरा कहते हैं दूसरी मनुष्य ऋषि अन्य सभी पत्नियों को विशेष प्रेम करते थे वे सब अस्मदिया हो गई और इस पत्नी के प्रति पत्नी क्यों भाव था इसको इतरा कर दिया नाम इतरा हो गयी जो भी रहा ना लेकिन ये प्रसिद्धि हो गई ये अस्मदिया है और ये इतरा है और इतरा का पुत्र था जो आहिदास नाम से सुप्रसिद्ध था छादज्य परिषद में भी इनकी विचार आता है तेन कुछ कारणवश वो इतरा मान लिए गए थे इसी कारण से उसको और उसके संतान के प्रति कोई इज्जत नहीं था सम्मान नहीं कुछ बल्कि अन्य पत्नियों की ये बच्चों की अपेक्षा से इतरा का जो पुत्र ऐतरे जो महिदास उद विद्वान उसके समान तीक्ष्ण कुशाग्र बुद्धि किसी भी अन्य पुत्र शिष्य में नहीं था उसके बावजूद वह ऋषि के द्वारा अपमानित परित्यक्त के समान पुत्र था तब इतना ने अपनी कुल देवी भूमि पृथ्वी से प्रार्थना करी कि भाई मेरा पुत्र इतना परिश्रम कर जितना अध्ययन किया और विद्या प्राप्त किया पिता एवं गुरुभुत उस महर्षि ऐसी उसके अलावा उनसे तिरस्कृत होने पर बाहर जाकर के को विद्वानों के द्वारा सम्यक और बोध प्राप्त करके सत्वानुभूत पुरुष होने के बावजूद उसके लिए यथोचित तो स्थान प्राप्ति कहीं भी नहीं हो रही है तब माता देवी भूमि प्रसन्न होकर हो तरह से कही तुम चाहते क्या हो यह बताओ उन्होंने कहा यद्य मेरा पुत्र कुछ नहीं चाहता है तो ब्रह्मज्ञानी हो गया है वो आपने होता है। मैं चाहता हूं, चाहती हूं कि मेरे पुत्र वह ज्ञान समाज में प्रतिष्ठित हो और तब हो सकता है जब हमारा पुत्र की प्रतिष्ठा इधर समाज में मेरे पुत्र की प्रतिष्ठा के योग्य तुम कार्य करो ठीक है माताजी जी पृथ्वी ने कहा तुम्हारा पतिदेव यज्ञ का संपादन करने वाले हैं उसमें तुम प्रेरित करो पुत्र महिदास को कि वो भी वहां पहुंच जाए ठीक है माँ का आदेश हुआ तो महिदास ऋषि अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गए। पहुंचने पर वहां कौन उसको पूछेगा सभी ऋतुगो का वर्ण हुआ सारा पूजा पाठ शुरू हो गया लेकिन महिदास यज्ञ मंडल से बाहरी तिरस्कृतों को रख दिया गया को कोई परवाह नहीं तो दृष्टावन के बैठ गया वैसे सदा वाला ब्राह्मी स्थिति वाला पुरुष को क्या फर्क पड़ता है लेकिन भूमि उसी समय यज्ञ भूमि जैसे उन्हें अग्नि की स्थापना करने के लिए अग्नि कुंड में अग्नि कुंड फट गया ऐसा भयंकर स्थिति सारे ऋषि घबरा गए क्या हो गया यज्ञ मंडप फट गया फिर वहां से एक अंतर ध्वनि प्रकट होता है जब तक महिदास को आचार्य मानोगे नहीं तुम लोग इस धरती पर यज्ञ का संपादन नहीं कर सकते। तब सभी ने जाकर महिदास क्षमा याचना करके उनको बुला के लाए एक उच्च स्थान बना करके उनको प्रतिष्ठापित किया और उनके आदेश से जब दवर यज्ञ संपादन हुआ तो यज्ञ कंड अवस्था को प्राप्त हो गया और उसके बाद यज्ञ संपादन होते गया और उसका नियम होता है जब जब बीच बीच में अंतराल काल में वो आचार्य को उपदेश होता है तो आचार्य ने उस समय इस उपरिषद का उपदेश दिया इसलिए एक ऐसा विलक्षण है चीज है ये उपरिषदों उप्रशाद की अपेक्षा से के कर्म के अंग भूत होकर के यज्ञांतर्गत विशेष स्थिति में ही इसका उपदेश किया गया है इसने जबरदस्त पूर्व पक्ष होगा वो कहेगा कर्मांषद है, है इससे स्वतंत्र मोक्ष आत्मज्ञान के दर प्राप्त हो नहीं सकता कर्म का जब फल है वही फल इसको उपासना आत्म उपासना के द्वारा उस फल का अभिवृद्धि हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता ये जब पूर्व पक्ष आरम्भ करेगा तब सिद्धांत ही कहेगा की नहीं, नहीं सभी के अज्ञान को दूर करने के लिए वहाँ ऐत्र महर्षि महिदास जी ने उपदेश दिया था कि जिस अज्ञान के वश सदा ज्ञानियों का विद्वानों का अपमान करते रहे हैं उस अज्ञान का दूर करने के लिए उन्हें आत्मज्ञान को प्रदान किया है अतः यह आत्मज्ञान मोक्ष प्रकरण के योग्य ही है कर्मांति को उपासना नहीं है इत्यादि शास्त्रार्थ के द्वारा यहाँ सिद्ध करने जा रहे हैं। आरंभ है आरम्भ होता इसलिए अभी भाष्य से सीधा परिसम कर्म सह अपर ब्रम विषय विज्ञान ही नहीं कहते हैं परिमा कर्म कर्म का विचार केवल कर्म का विचार नहीं सह पर ब्रह्म विषय विज्ञान हिरण्य गर्भ विषय हर्व पर्यत सक देवतांग देव विषयक विज्ञान उपासना सहित कर्म का विचार समाप्त हो चुका इससे पहले सही कर्म विज्ञान सही तरह से पूरा उत्या द्वार उपसंस इसके पूर्व में कर्म का ज्ञान सहित से कर्म मैंने उपासना सहित कर्म का जो परागति है सर्वोत्कृष्ट फल है उसको उत्थ ज्ञान द्वारे उत्थ प्राण, प्राणोपासना प्राण रूप हिरणगर्मो उपासना के द्वारा उपसंहर उस इस प्रकार से पूर्व में ही उपसमान कर दिया गया है एकद सत्यम ब्रह्म प्राणाख्यम ऐसा देव एक प्राण से सर्वे देवा विभूत एकदस्य प्राण से आत्म गेवता ऐसे विभिन्न मंत्रों के द्वारा इसके पूर्व अर्थात तीसरे अध्याय के अंत में आरण का तीसरे अध्याय के अंत में यह बात कह दिया गया था वहा स्पष्टी का ऋग ब्राह्मणार्य कांडीय इत पूर्वस्वी ग्रंथ भागे ऋग ब्राह्मण और आरण्य कांडिया इसके पूर्व भाग का ग्रंथ में आपने देखा अपर ब्रह्म विज्ञान मान हिरण्य के द्वारा विचार हो चुका था जिसके अंत में बात की तथ सत्यम ब्रह्म ब्रह्म प्राणाख्यम ये जो प्राणायाम से सुप्रसिद्ध हिरण्य रूपा ब्रह्म है यही सत्य है गरी हृण गर्भ नाम से सुप्रसिद्ध यह जब ब्रह्म है यही सत्य है एको यही एक देव है जो कि समस्टि का भी अभिमानी होने के आधे सकल वेष्टि उसके अवयव रूप होने से यही एकमात्र देव है वास्तव में उसके अंग रूप से अग्नि आदि सारी देवता प्राण से सर्वे देवाभिभूत प्राण रूप हिरण्यगर्भ गर्भ का ही ये सभी देवता क्या है विभूति के समान विभूति है समझो वाघ अग्नि आदो देवाशंका क्या वाघ देवा कहो ऐसे पूछा गया है जवाब दिया भाई ये सारे देवता और कुछ नहीं तस् वाक अंतिर अर्थात तो विभूतयो अस्य पुरुषस्य ये मंत्र नीचे आनंद में दिखाया है वाणी रूप इंद्रिय और अग्नि आय देवता कौन है पूछा गया अरे ये सब का वाहके जो इंद्र देवता वगैरह ये सब धागों के समान हैं उस एक विभूति विभूतिया है, है किसका उस एक प्राण से ही विस्तार विभूति देवताओं का वर्णन किया गया है प्राण से तात्पर्य इत्युक्तम एक गया इतना ही आगे क्या होते प्रज्ञा मयो देवतायो ब्रह्म मयो अमृतमय सम्भूय देवता अप्पेति अपेती या एवं वेद ऐसा मंत्र आया तीसरे अध्याय के मंत्रों को बता रहे तीसरे अध्याय के मंत्रों को बता रहे वह यह क्या है हिण्य गर्व कैसा है प्रज्ञा मय है वो हिरण्य गर्भ भ्रमय है वो हिरण्य गर्भ अमृतमय है संभूय देवता संभूय सारे का सारी कत्रोता वूतवा मिलता व हृण गर्भाव सर्वा देवता अपने हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त करके ये सभी देवता एक ही भाव को प्राप्त कर जाते हैं ऐसे सब मंत्रों के द्वारा स्पष्टी त्राण तो आत्मभावं गच्छन् और अंत में करिया इसी आत्मा के प्राण पर हृण गर्भ जो आत्मा है उसके आत्मभाव को श्रीण गर्भ के सत्ता भाव को, को प्राप्त करते हुए समस्त देवता लय को प्राप्त हो जाते हैं इतुक्त स्वयं देवदाप्य लक्षण पर पुरुषार्थ एस मोक्ष वह जो पूर्वशी आश्रम इत्युक्तम तक तो भाषिकार ने कथन कर दिया जो तीसरे अध्याय में कही गई बात है तीसरे अध्याय तक की बातों को संक्षेपिण संग्रह गर्भ बोल पूर्व पक्षी का बस यही मोक्ष है यही सर्वदेवताप्ति होकर हिरण गर्भव के प्राप्ति है यही वास्तविक मोक्ष है मारो ग पूर्व पक्ष है स्वयं देवता पर पुरक्षार्थ एस मोक्ष पूर्व पक्ष क्यों सच यथोक्त ने ज्ञान कर समुच्च साधन प्राप्त हो तो धात परम स्थिति एक प्रतिपन्ना या तो पूर्व पक्ष पूर्व पक्ष का ही निराकरण करने की इच्छा से उत्तर चार पांच छह तीन अध्याय आरम्भ हो जाते हैं विधान आत्म इत्याद्या पूर्वी कहता है वह या जो देवता आपके मैंने अग्नि आदि वहां आदि देवता से यहां पर वो देवता नहीं इंद्रिया लेना इंद्रियों का अभिमानी देवता ये सब क्या होते हैं एक ही भूत हो जाते उसे, एक ही इस प्रकार से वाणी हुए चक्षुवा, ये हुआ पूरे ग्यारह इंद्रियां इनकी अभिमानी देवता ये सब जिसमें लीन हो जाते हैं लय भाव को प्राप्त करना हिरण्य भाव को प्राप्त करने का नाम ही मोक्षार्थ यही पर मोक्ष स छाए में ज्ञान कर्म समुच्चे साधने न प्राप्त व्य और वह यह जो मोक्ष है इसको पूर्वोक्त इन तीन अध्यायों में ही कही गयी जो ज्ञान और कर्म उपासना और कर्म उनकी समुचे साधने न प्राप्तव्य हो समुचय पूर्वक ही उससे थोकते न ज्ञान कर्म समुचे साधने न प्राप्तव्य ना तक परमी इससे पर इससे अतिरिक्त इससे भिन्न उत्कृष्ट कोई मोक्ष आनंद आदि नाम का चीज है नहीं करता एक प्रतिपन्ना ऐसे कुछ विद्वानों ने निश्चय करके बैठे हुए है तान उन अविद्याशा भ्रांत पुरुषों के विचारों का निराकरण करने की इच्छा से उत्तरम ग्रंथम जो उत्तर भावित चौथी पांच छठी अध्याय पाच ग्रंथ है केवल आत्मविज्ञान विधान्त केवल आत्मविज्ञान मात्र का विधान करने के लिए आत्मा इत्यादि से मंत्र आरंभ हो रहा है वहा जाय वा व आध्याय तीनों अध्याय इसी काम के लिए लगा हुआ है अब पूर्व पक्ष करता है कर्म संबंधी केवल आत्मज्ञान विधान उत्तर ग्रंथित है पूर्व पक्षी ने कहा ये आपको कैसे मालूम हो गया कर्म के असंबंधी केवल आत्मज्ञान का विधान करने के लिए आगे का तीनों अध्याय है ये आपको कैसे पता चला ये बताओ कथम गम्य कि पक्षी का पूछने का पीछे बहुत बड़ा रहस्य है आनंद में थोड़ा देखिए वहाँ आता तो रेत सृष्टि प्रजापते प्रजापते रेतो देवा इत्या प्रजापति शब्दितस्य हिरण्ड गर्व से मिल गया कहते हैं कि देखो पूर्वत्र क्या हुआ है? इससे पूर्व बिल्कुल अवैध पूर्व में ही इस चौथा पांच छठे अध्याय से एकदम पूर्व में तृतीय अध्याय के अंत में ये बात आई आता तो सृष्टि प्रजापति रेतो देवा प्रजापति का ये जो रेत है यही देवता प्रजापति ने क्या किया रेत की सृष्टि की और उसके सृष्टि रेत ही क्या है देवता हो गए इत्यादि करके आया है प्रजापति से हिरण्य से वहाँ प्रजापति से किसको बोलोग हिरण्य गर्भ को कहा गया है प्रश्न तस् तद विषय और उसी कई और तद विषय का और कुछ उपासना या उसकी आचार्य के बारे में कुछ जो बोला जा रहा है वो उसी हिरण विषय की होना उचित है एकदम प्रकरण अंतर कर दोगे इसको बीच का ये उचित नहीं है औचित्य थी यहाँ पर एक आत्मृति अधिकरण करके अधिकरण ब्रह्म में आया वहाँ पूर्व पक्ष जो था वही यहाँ पर पूर्व पक्ष है इसी पर सिद्धांत किया हुआ है इसीलिए बोल रहे हैं आत्मृहित अधिकरण पूर्वक पक्ष न्याय इस पूर्व पक्ष का न्याय से यह आशंका किया जा रहा है कि भाई ये आपने निश्चित कर लिया अकर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान यहाँ पर है क्योंकि तो कर्म संबंधी मानना चाहिए कि जिस हिरण के तुम के ंग भू न पूर्व में तीसरा अध्याय विचार किया गया था उसी हिरण्यगर्भ को यहाँ पर आत्मा कह दिया आत्मा वहीग्र आती यानी एक वर्ष हिरण्य गर्भ पहले था विचारण तो हिरण्य गर्भ समाग्रह इत्यादि मंत्र है जो सबसे पहले वही है और वही था उसी से सारा जगत पैदा हुआ अत आत्मा शब्द है हिरण्य ही लेना चाहिए अतः आगे आने वाले चौदह पांच छठा अध्याय जो है यह भी हिरण्य गर्भ ही है केवल आत्म विज्ञान नहीं है और भय कार्य हो तो आप किस प्रकार निश्चय कर रहे हो बताओ हमें इस प्रकार पूर्व पक्ष ने जब कहा तब जवाब सिद्धांत देता है अन्यार्थ अनवगम समस्त तीन अध्यायों को विवेचन करने आरोप उपक्रमोपसंहर आदि षठ लिंग से विवेचन करने के बाद निश्चय होता है की इसका प्रयोजन कर्मांग भूता देवता उपासना का संबंधी विचार नहीं है यह अन्य ही इसका प्रयोजन है संसारित देवता राम अग्नि आदि नाम संसारित्व का कथन किया है यहाँ इन तीन अध्यायों में आप ये देखोगे जिन देवताओं का लय का विचार हुआ उनग अभिमानी अग्नि आदि देवता क्या है ये सब संसारी है ऐसा कहेंगे आगे में संसारी कहेंगे असना कि उनको भूख प्यास दोष वाले उनको बताया गया दोष वाले हैं तो जरूर वो संसारी हैं तम है और उनको अशन इन दोनों के द्वारा अनुभवार जत इत्यादि मंत्र के द्वारा उसे भूख और प्यास युक्त कर दिया अन्युक्त कर दिया उनको भूख और व्यास ऐसी युक्त कर दिया गया अर्थात जो सब अज्ञानी है उनको भूख प्यास दिखता है वो संसारी है ऐसे म... ये मंत्र है ये, ये मंत्री मंत्र इत्यादि के द्वारा उनके संसारित्व को स्पष्ट ही दर्शाया हुआ है अशने आदि मत सर्वम संसार एव पर ब्राह्मणो अश्ने श्रुदय है और जितनी भी अशनय माने वह समझ संसार ही हो सकता है जो कुछ भी भूख प्यास आदि क्षणारोह से छठ प्रकार के दुखों से शाद कौशिक अनुभव करते हैं ये सब के सब संसार ही होता है परसमणा और शुद्ध ब्रह्म पर ब्रह्म उसमें तो अशन आदि है असना आदि उसके अंदर है ही नहीं इसको भी कथन करने वाली यही श्रुति विद्यमान है इससे ज्ञापन होता है ये क्या है वास्तव में उपासना नहीं है यहाँ से तगड़ा पूर्व पक्ष आरम्भ करेगा पांच पृष्ठों में पूर्व पक्ष चलेगा इस पृष्ठ ऐसी लेकर आठवीं पृष्ठ तक पूर्व पक्ष यहाँ से आरम्भ करे एवं और वजह ठीक है जी आपने कह दिया हमने मान लिया ऐसा नहीं हो सकता आप कह रहे हो ठीक है केवल ज्ञान मोक्ष सागरम एवं ज्ञान मोक्ष सागरम नकर्मी है वो मैं मान लेता हूँ यहाँ केवल ज्ञान का विचार हुआ है ठीक है और वो ज्ञान मोक्ष का साधन है ये भी मैं मान ले रहा लेकिन कर्मी ही अधिकृत है इसमें इस सं कोई मतलब नहीं यहाँ पे यहाँ करनी ही अधिकृति में ये मानना पड़ेगा ये बात मैं बाकी सब कुछ मानने को तैयार हूँ कि ठीक है केवल आत्मविश्विक विज्ञान आरम्भ हो रखा है क्योंकि देवता आदि को संसारी का दिया और उस आत्मा को संसारातीत अश्ने आदि से रहित विशुद्ध स्वरूप का कथन किया जबकि हिरणगर में भी वो मामला घटता नहीं है अतः केवल आत्मविश्विक विज्ञान ये बात मैं मान लूंगा और ये आत्मविश्विक ज्ञान से मोक्ष होता है मोक्ष का साधन है ये भी स्वीकार में करने को तैयार तो हो तु तो एवं केवल आत्मज्ञान मोक्ष साधन लेकिन न तक ये लेकिन इतना जरूर है किंतु तू तू कर का मतलब किंतु इस आत्मज्ञान में अकर्म ही को अधिकारी जो आप कहोगे ये हम नहीं मानते कर्मांग भूत सी ये सब विचार है विशेष अश्रवणा क्योंकि विशेष अधिकारी का कहीं भी कुछ भी कथन नहीं है अन्यत्र कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिल जाता है वह रात तो होना जरूरी कहीं ना कुछ ही देते हैं ऐसा हित होना पड़ेगा तो तो करके ऐसे कुछ न कुछ शब्द मिल जाते हैं और यहाँ से कुछ तो भी नहीं विशेष श्रवणा अकर्मिण आश्रम यंत्री अश्रवणा विशेष अकर्मी रूपा को जो आश्रम कर्म को त्याग कर रहने वाला कोई संन्यासर श्रमांतर का या विचार या वही इसका अधिकारी है इत्यादि कथन करने वाला कोई मंत्र नहीं है कर्मचार बल्कि उल्टा आरम्भ का जोगा कर्म एक बृहत् सहस्त्र नामक कर्म कर्म का नाम क्या है बृहति सहस्र उस कर्म को आरंभ करके आत्ता कर। इसके पूर्वाध्याय जिस कर्म का आरंभ हुआ कौन इसका नाम ब्रहत शास्त्र कर्म प्रस्तुत क्या बृह शास्त्र नामक कर्म को प्रस्तुत करके अनंतरम आत्मज्ञानं प्राप्त थे ठीक उसके अन्तर ही आत्मज्ञान को आरंभ किया हुआ है इसीलिए कर्मी एवं इसलिए कर्मी ही इसमें अधिकारी है यह मानना होगा नर्मा संबंधी आत्मज्ञान पूर्व अंतिप संभारा कोई कह सकता है अरे कर्म यात्र विज्ञान कर्म यात्र आत्मविज्ञान ये ऐसा भी आप नहीं कह सकते पूर्वज अंत उपसंभारात पूर्व के समान यहाँ पर भी अंत में कर्म का उपसंहार किया हुआ है उपासना के बारे में कहा हुआ है अंत में इस प्रकार जो है पूर्व पक्ष ने कहा कि जो पूर्व कहता क्या पूर्व अंत्य उपसंभारात पूर्व के समान अंत में अब टीका में जो बहुत सुंदर बता दी इसलिए पूर्वत्म व्याख्या कर रहे हैं कौन से मंत्र मंत्रो पूर्वत्र कर्म संबंधित ज्ञान विशेष्य विषय से हैं और में क्या है कर्म संबंधित ज्ञान विषय सर्वात्म भाव की प्राप्ति हिरण्य भाव की प्राप्ति कथन हुआ ठीक उसी एश ब्रह्म इत्यादि ना अत्र ब्रह्म इंद्र ये बोल रहे की नहीं बोल रहे इसका मतलब यही ब्रह्म है यही इंद्र है यही सूर्य है यही अग्नि है इसका मतलब किरण गर्भित हुआ सर्वा तो भाव शुरू का है जिसे पूर्व पक्ष का नाम है उसको स्वयं समझा रहा है व्याख्या करम संबंधी ने पुरुष से सूर्यात्ता और जंगमालय सर्व प्राणियाम ब्राह्मणे न मंत्री जिस प्रकार पूर्व में तीन अध्यायों का विशेष रूप से अध्याय में कर्म संबंधी जो पुरुष और सूर्य हृण गर्भ सूर्य जो आत्मा के समान भान होने वाला हृण गर्भ सावर जिंगमा प्राणी आत्मुक्तम तो सावर जिंगमा सर्व प्राणी रूप हृण गर्भ है ये कहा गया था ब्राह्मण मंत्री न छ्य आत्मा जगत सुखश्छ इत्यादि के द्वारा तथ जिस प्रकार पूर्व अध्यायों में कहा गया है ठीक उसी प्रकार ये चौथी पांचवी छठी अध्याय में भी क्या कहने जा रहे हो ऐ ब्रह्म इंद्र इत्यादि उपक्रम स्वर्ण प्राण्याक्तम सर्व प्राणिया भाव को ही कथन किया गया है यज्ञ स्थावर सर्व तत्प्रज्ञा निधम ऐसे इसी छठे अध्याय में उपसंहार भी किया है जो स्थावर है आदि सर्वम वही ये प्रज्ञा निध ये आत्मा है प्रज्ञा ने आत्मा ऐसा लेना चाहिए पूर्व से कहता है प्रज्ञा रानी नयं ले जाओ किया हुआ है आंदेरी में वो मंत्रों को और भी विस्तार लोकम्चक पुरुष रूपेण ये तपदी जो ये तपरा ऊपर सूर्य पुरुष रूपेण उसी नहीं ये समस्त की जो है ना छट जोना संबंधित कर डाला भूतान चाहिए जगत जंगम से तत्सु सावर से सूर्या मंत्र प्रज्ञा नेत्र क्या करेगा प्रज्ञा श्रम नेत्र संदर्श न्याय के द्वारा मने तीसरे अध्याय इधर छठे अध्याय बीच चौथे में भी थोड़ी बात कही गई है इसे संदर्श न्यायासी क्या हो गया और आप परिज्ञा दरबार बीच वाला भी उसी हिरण्यगर्भ संबंधी ही मानना पड़ेगा सारी बात क्या यह उपरिष्य छठे में तथा चहितोपनिषदी इसी प्रकार संहितोपनिषद में भी आप देखोगे ना वह भी है। तो अधर आरण्य कस्य इम उपनिषद टीकाया संदर्श विद्याप केवल पर टीका अगर आरण्य उससे भी जो पहले बार आरण्यक अगर मैं पहले बार आरण्य के अंतर्गत उपरिषद की टीका में बात जो कहा गया उसको समझा रहे पूर्व आरण्य में क्या है वहाँ पर सही तो में उमान संते से वाले ऋग्वेदी लोग इस महान महति उक्ते जो महान प्राण है हृण के विषय में इस प्रकार से पूजित विचार को आरंभ करते हैं ही मानस इत्यादि कर्म संविंत उ इत्यादि के द्वारा कर्म संबंधिता का कथन करके सर्वेश भूतेश तो अच्छा और क्या बोला अरे सकल भूतों में यही हृण आत्मा ही व्याप्त हो रहा है ऐसे कहा गया है तदा एकमेव एक विद्या विद्या इति इधक अशर प्रजात्मा किया प्रज्ञा सुन ली है अत्य सूक्ष्म रूप हिरण्य आत्मा को क्या कर दिया और शरीर प्रज्ञा प्रदान ज्ञान शक्ति प्रदान आत्मा का नाम हिरण्य ऐसा है ऐसा कहकर उसी को बाद में क्या बोला यशो वादित्ये और वही ये जो आदित्य में है वो क्या है वो एक ही है इत्यादि की विद्या ऐसा जानो ऐसी उपासना करो विद्या क्या करेगा पूर्व ऐसी उपासना करनी चाहिए अतः पौर्वा पर विचार करके देखोगे संपूर्ण कर्मात उपासना का ही भाग सिद्ध हो रहा है एकतम हाँ ना यह है प्रश्न क्या उठा ये आपका कौन है ये समावे महान पुरुष क्या है पूर्व प्रकरण में आपने देखा पूर्व अरण्यको में वहाँ भव ऋषिक शाखा वाले ऋषि लोग यज्ञांग यज्ञ यद्य करते वक्त बीच के विमान से, से करने के लिए बैठे और उन्होंने कहा ये जो महत्वपुरुष कौन है जो अभी हम लोग मंत्र पाठ करके स्वाहा स्वाहा कर रहे थे वो मंत्र में जो आया था वो महत्वपुरुष कौन है जैसे विचार किया विचार का निर्णय लिया वहाँ यह निर्णय लिया ये जो सक्र भूतों में आत्मा है और वो जो आदित्य में आत्मा है वो एक ही है वही हिरे नगर उसी को महत्वपुर से कहा गया था ऐसे उन्होंने वहाँ निर्णय लिया उसी प्रकार निर्णय यहाँ भी हो रहा है आपका चौथे पांच छठ ऊप में भी प्रश्न शुरू में हुआ आत्मा कौन है को यम आत्मा इतनी उपक्रम प्रज्ञात प्रज्ञातत्व प्रज्ञान ब्रह्मी थी और उसको बतायात्मा है प्रज्ञान ब्रह्म ये कह दिया और वह भी उन्होंने क्या निर्णय लिया था प्रज्ञात्मा कहता न उन्होंने पहले पूर्व प्रकरण में संयुक्त परिषद में प्रज्ञात्मा का आरण्य को में प्रज्ञानम ब्रह्म बोल रहे हो फर्क क्या पड़ा प्रज्ञान महात्मा प्रज्ञान ब्रह्म वहाँ प्रज्ञान आत्मा, आत्मा कार्य कर रही है गर्व इसमें प्रज्ञान ब्रह्म का व्यर्थ ऋण होना चाहिए बिल्कुल और आरण्य उपनिषद दोनों उपनिषद जिससे वह वैसे यहाँ भी उपक्रम और उपसंहार दिखाई दे रहा है इसलिए सहितोपनिषद के समान यह उपनिषद भी क्या है कर्मां उपासना ही मानना होगा इसी दर्शी सदी न अकर्म संबंधी आत्मज्ञानम ये इसलिए अकर्म संबंधी अकर्मी का जो है अकर्म संबंधी आत्मज्ञान है ये आप नहीं कह सकते हैं इसलिए कर्म संबंधी आत्मज्ञान के नाते कर्मी ही इसमें अधिकारी है संन्यास यादि इसका अधिकारी नहीं है पुनरुक्तिया छह इसे पहले भी प्राण के बारे में कहा गया अब भी प्राण के बारे में कह रहे हो पहले भी, कह, भी कहा अब कह रहे हैं म का प्रकरण में भी का, का। भी कह रहे हो फिर तो दोष हो जाएगा इसलिए यहाँ पर दो जो है दोबारा जो कहा जा रहा है कि उस विधि का ही अर्थवाद मानना चाहिए और विधि का अर्थवाद मानो उसका पूर्व पक्ष व्याख्या कर रहे हैं उसमें विस्तार कर रहे हैं प्राण वीर छाय ब्राह्मण सूर्य आत्मा जगत छ मंत्रण निर्धारित आत्मा निर्धारित जो आत्मा ये है दोनों मंत्र कर्म कांड में कर्मकांड के भाग में दोनों मंत्र और क्या आत्ता व्यसा भी आराम करने जा रहे हो इस उपनिषद में इत्यादि ब्राह्मणेरा और अभी जो है निर्धारित उस म, दोनों ब्राह्मण मंत्र भाग द्वारा पूर्व दिन अध्याय के द्वारा निर्धारित जो आत्मा का स्वरूप है उसी को दोबारे निर्धारण करने के लिए आप आत्मा से ओयम आत्मा इस प्रकार से प्रष्ट पूर्वक पुनर्निर्धारण पुनरुक्तम अनर्धकम चेद नष्ट पूर्वक जो पुनर्निर्धारण कर रहे हो पुनर्कथन कर रहे हो अनिचे का शंका है वास्तविक सिद्धांत आगे आएगा बीच में एक का समाधान हो रहा है तस्वीर धर्मांश निर्धारण न पुनरुक्त पुनरुक्ति दोष नहीं है पहले आत्मा का स्वरूप निर्णय हो गया जरूर उसमें कोई संशय नहीं है कर्मकांड के विभाग में भी कर्ता का स्वरूप का कर वर्णन करने के लिए आत्मा के बारे चिंतन करता हुआ वहाँ पर भी निर्णय दे चुके हैं लेकिन वहाँ जिन धर्मो को लेकर आत्मा का स्वरूप वर्णन किया उससे भिन्न धर्मो ऐसी आत्मा का स्वरूप का कर निर्णय करने के लिए ये पुनर इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं हो सकता धर्मांतर तो विशेष निर्धारण जो धर्मांतर विशेष है उसका निर्धारण करने के लिए है, जो धर्मांतर विशेष है आत्मा का जो स्वरूप पहले निर्णित है उससे भी विलक्षण जो वास्तविक स्वरूप है उसको वर्णन करा बन्ण जो निर्गुण निराधारित रूप वहां तो की कर्तृभाव से आत्मा का सुवर्णन था कर्तव्य विशिष्ट को लेकर वैष्टी समि का सूर्य हो गया समी में या में कर प्राणी करके आपने अंदर ले लिया वेष्टि समी तो का आप सबका वर्णन किया और वृष्टि से परे जो वास्तव में है शुद्ध रूप उसका वर्णन वहां नहीं है उसका वर्णन करने के लिए अब आरम कर अतवा धर्मांतर विशेष निर्धारण कार्य कारण भाव रहित तो, कुछ कहते धर्मांतर विशेष उसका निर्णय करने के लिए निर्धारण करने के लिए दोबारा जो कथन है उस कथन को पुनरूप दोष नहीं माना जा सकता और कथन तो किस प्रकार से कर रहे आप कर्म संबंधी न हो जग सृष्टि स्थिति आदि धर्म विशेष निर्धारणार्थत्मा ये निर्धारण करने हम जा रहे है की जो कर्म संबंधी पहले वर्णन किया गया था आत्मा वही वास्तव में जगत सृष्टि से आज संग का भी कारण है धर्म विशेष का निर्धारण करने के लिए आरम्भ हुआ अथवा केवल उपास तत्व आज वहा जो था कर्मात उपासना थी अब कर्म निरपेक्ष पास कर्म निरपेक्ष पास लेकिन कर्म ही करेगा कर्मी के मन में आ गया मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ जब उस समय आपका चिंतन करना चाहता तो कैसे कर सकता हूँ मुख्य पूर्वक ध्यान रखना हमेशा पूर्वक क्या कह रहा है कि सुपरिषद का अधिकारी कर्मी ही है इसलिए सारी जो आवांतर शंका का समाधान भी हो रहा है उसी दृष्टि दृष्टिकोण से ध्यान रखना है हमें इसलिए उसका कहने का तात्पर्य क्या अंत में देव आप खुशी मत होइए विधान पक्ष आ गया नहीं, नहीं। केवलों पास चर्चा कहने का मतलब भी कर्मी ही जब कर्म नहीं कर रहा है अब सवेरे मान लो यकी कर रहा है बाद खाली बैठा है पंडित जी है खाली बैठे हुए कर्म कांड कर दिए और खाली बैठे टाइम में क्या करेगा पहले जो का उपासना है वो कर्म के अंग में होने वाला है कर्मानुष्ठान काल में होने वाला कहते क्रियमाण उपासना है कार्य को करते वक्त यह कर रहे हैं एक अंग हो गया दूसरा अंग हो रहा है तीसरा अंग हो रहा है उस बीच में उपासना होगी फिर आगे अंग होगा ऐसे का नाम है कर्मांध उपासना तो क्या कहते हैं कर्मांवबद्ध उपासना मैंने कर्मांग से संबंधित उपासना और अब इसको क्या लूँगा केवल इसमें विशेषण क्या केवल उपासना मैंने कर्म निरपेक्ष कर्म अनुष्ठान नहीं कर रहा हूँ फिर भी मैं उपासना करना चाहता हूँ एक कर्मी हो सन्यासी नहीं हो और सन्यासी जो कर्मी है और कर्म काल से भिन्न काल में करना उसके लिए आया है समान लोगी क्या था अथवा आत्मा इत्यादि परो ग्रंथ संदर्भ आत्मा देखो उसको क्या कर रहे हैं केवल उपास्थ्य है ना उसको कुछ अथवा वाहन अथवा आत्मा इत्यादि परो ग्रंथ संदर्भ आत्मा व्यादि जब आने आ रहा है आगे पढ़ने जा रहे हो ये जो ग्रंथ संदर्भ है किसकी कर्मीण आत्मा कर्मी की अपनी आत्मा का कर्मणो अन्यत्र ने कर्म काल से भिन्न में भी उपासना अप्राप्त व उपासना करने का प्राप्ति नहीं उसके लिए कर दिया कर्म प्रस्ताव था तो क्योंकि कर्म प्रस्ताव में भी तो नहीं है केवलों की आत्माउपास्य मरता केवल आत्मा आत्माउपास्य होता है इसके लिए आत्मा शुरू किया कर दिया क्योंकि ये जो आत्मा वाद विद्यालय शुरू हो रहा है ये कर्म की विधि के अंतर्गत नहीं है कर्म प्रस्ताव है अविवार कर्म का प्रस्ताव खत्म हो गया ज्ञान का प्रस्ताव है इस ज्ञान के प्रस्ताव को पूर्व क्या कर उपासना का प्रस्ताव ये ज्ञान नहीं है यहाँ उपासना है और ये उपासना किसके लिए ये भी कर्मी के लिए ही है कर्मी कैसे करेगा कर्म के अधिकार के अंतर्गत तो है नहीं कत इसीलिए हम कह रहे हैं कर्मी के लिए जो कर्मी कर्म काल से भिन्न काल में जो उपासना उसके लिए कोई प्राप्त नहीं हो रहा था खाली बैठ गा हो और खाली बैठ कर बैठते चर्चा यही हो रही थी खाली बैठी क्या करेगा इधर उधर उल्टा पट्टा काम कर देगा नहीं तो इधर लोग खाली समय में उपासना कर सके अतल इसको कर्म के प्रस्ताव में न विहित करके केवल आत्मसम उपासना का विधान कर दिया इसलिए इसका अधिकारी कौन कर्मी ही अधिकारी है कर्म भिन्न काल में करने के लिए करने के लिए ही विधान किया गया है कभी कैसे करेगा भेदा भेदोपास्यवासी भेदृष्टि बात सही कर्म कार्य अभेद्योपास्य अपूर्ण रूप अथवा दूसरी भी तीसरी विकल्प विकल्पाधोपास्य भेदृष्टि और अभेदृष्टि उपासना करना कर्म के काल में क्या होता है वह अभ्य दृष्टि आत्मा ऐसा आप उपासन नहीं कर सकते वहां तो अहम करता है को लेकर के तुम कर्म कर रहे हो तो उपासना होगी इधम से किसको लूंगा जब कर्मांग देवता है सूर्य वगैरह है ना सूर्य तो इसलिए कर क्योंकि कर्मांग जो सूर्य है अग्निहोत्र में आता ही पहला मंत्र अच्छा सूर्यो जोध जोध जो स्वाहा बोला जाता है और सूर्य जो देवता है वही आत्मा है वही ब्रह्म है इस प्रकार सूर्य में तो दृष्टि करना स्विन्न जो सूर्य उसमें आत्म दृष्टि करना ये हो गया दृष्टि कर्म काल में किया जाने वाला उपासना और अब अभी दृष्टि कर सकता हूँ अब कर्म से कोई लेन नहीं मैं कर्तृत्व भक्तृत्व त्याग करके अहमेव आत्मा अहमेव सूर्य अश्मी अहमे ऐसे व्यवहार उपासना कर सकता है उसका अभे दृष्टि से भी तो कर्मांग में आया हुआ वो जो उपासना है वो भेद दृष्टि से था इसलिए और आप से कह रहे हैं अतव एक ही व्यक्ति इसके अधिकारी है कर्मी ही भेद दृष्टि से वहां करेगा और कर्मी ही अभे दृष्टि से उपासना करेगा वही कहते भेदावेद उपास, तो कर था था। भेदा उपास आत्मा कर्म विषय भेद दृष्टि भाग सही आत्मा अकर्म काले न अकर्मकारे अकर्म कार्य अवेदेना पुनरक्ता दोष इस कारण से भी नहीं हो सकता इससे क्या प्रमाण है ऐसे मानने में तो बहुत सारे श्रुति प्रमाण विद्यांच विद्याभगंस अविद्या मृत्यु तीर्थ विद्या मृतम श्रुते विद्याच विद्या तो सह जो पुरुष उपासना कर्म इन दो अनुष्ठान करता है कोई व्यक्ति क्या है वास्तविक रूप से अविद्यामृत्युम तीर्थवा कर्म के द्वारा अविद्या मने कर्म के द्वारा स्वाभाविक जो शारीरिक का आदि का मृत्यु है इसको तरक करके विद्या अमृत मष्टुत है विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त करता है